आइए सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी मनी ऑर्डर की मुसीबत लेखक हैं राधाकृष्ण और निर्देशक केदारनाथ पांडे ढप्पन जी हैं, आप ही है ना? आखिर बात क्या है अगर आप पुलिस के आदमी हैं, तो ढप्पन जी ससुराल गए मिलिट्री के आदमी हैं, तो जी मिलिट्री में भर्ती होने के लिए कंटोनमेंट ऑफिस गए हैं मैं डाकिया हूं, उनके नाम एक पत्र आया है डाकिया हूं? तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं मगर आदमी को हमेशा ऐसी पोशाक पहननी चाहिए की जिसे देख किसी को घबराहट न मालूम अभी मैं तुम्हें देखकर कितना डर गया था अगर कोई हादसा हो जाता तो उसका देनदार कौन होता कहा है मेरी चिट्ठी लाओ, दो ये रही आपकी चिट्ठी लीजिए आजी महाशय आप तो चिट्ठी देते ही चलने लगे अरे जरा रुकिए ना मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास ये चिट्ठी किसने लिखी है पता नहीं किसने लिखी है आप ही पढ़कर देख ले इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि आजकल सभी लोग ढीले ढाले ढंग से काम करते हैं आकर चिट्ठी दे रहे हैं मगर ये जानते नहीं कि ये पत्र लिखा तो किसने लिखा आप खुद ही पढ़कर देख लीजिए मैं चला अजीब साहब जाते कहा हैं मैं आपके सामने ही चिट्ठी पढ़ूंगा अगर कोई गलती हुई तो आप जानिए खड़े खड़े चिट्ठी सुन लीजिए तो आगे जाइएगा हाँ स्वस्थ तीसरी सर्वोपमा योग्य नमोदित श्री एक सौ आठ ढप्पन जी को प्रयागराज से सनंदन जी का नमो नमस्ते <laughs> नमो नमस्ते नमो नमस्ते सनंदन जी नमो नमस्ते ये सनंदन जी की चिट्ठी है सुन रहे हैं ना अच्छा कहते अच्छा। हैं नमो नमस्ते ठीक <laughs> वाह वाह वाह वा। अब आगे सुनिए हाँ यहाँ कुशल तथा मंगल है आप लोगों की कुशलता के लिए परम पिता भगवान जी से विनती कर रहा हूँ <laughs> आगे लिखने का सूरत ऐसा है कि आजकल महंगाई के कारण बड़े कष्ट में पहुंच गया हूँ मेरे सिर पे ऋण भी हो गया है अरे अरे राम राम राम राम राम राम, राम। और संभाले संभल भी नहीं पाता अतव ढप्पन जी आप कृपा करके मेरे पास पचास रुपए भेज दें तो इस महंगाई में वे रुपए काम देंगे उसके बाद जब सस्ती होगी तब आपके रुपए वापस कर दूंगा आपका सनंदन जी ए, देखते हैं साहब ये सनंदन जी की चिट्ठी है पचास रुपए मांग भेजे हैं लेकिन भेजू कैसे हाँ मैं आपकी बार जब कुंभ मेले प्रयागराज जाऊंगा ना तो उन्हें पचास रुपए दे दूंगा कुंभ तो बारह वर्षो के बाद लगेगा आप ऐसा करें उन्हें मनी से रुपया भेज दें। ये आपने ठीक कहा हाँ मनी से उन्हें रुपए भेज दूं। बस बस बस यही ठीक है बिल्कुल ठीक मगर भाई जी हाँ, रुपये गड़बड़ तो नहीं हो जाएंगे <laughs> आप भी कैसी बातें करते हैं अच्छा तो देखिए मैं आपके कहने से मनी रुपए भेज रहा हूँ अगर किसी किस्म की गड़बड़ी हुई तो आप जानिए नहीं नहीं ऐसा कोई गड़बड़ नहीं हो राम राम ढप्पन जी कैसे आए ये देखिए मेरे पास पचास रुपये अच्छा, अच्छा। तीस रुपये तो और फिर जो ये बाकी दस रुपये है ना सो पहले से ही मैंने अपने पास रख रखो है अच्छा, अच्छा। मगर इन रुपयों का मैं क्या करूं? करेंगे क्या आप और आप कर ही क्या सकते हैं इन रुपयों को आप सनंदन जी के पास मनी ऑर्डर कर ओ, जी। तो मनी ऑर्डर का फॉर्म भर दिया है आपने हाँ वो तो भर दिया है फिर भी मैं आपको सनंदन जी का हुलिया बता दू वे दारागंज में रहते हैं उनकी नाक पेमाशा है सिर पर साफा बांधते हैं पैरों में चमरौधा जूता पहनते हैं ठीक है ठीक है, है। लाइए रुपए लाइए रुपया तो ये लीजिए ए ये अच्छा ठीक ये रहे पचास गिन लीजिए मगर कहीं ऐसा ना हो कि सनंदन जी के बदले आप किसी दूसरे को रुपया दे आइए हाँ। प्रयाग हाँ हाँ हाँ तो ये लीजिए मनी ऑर्डर की रसीद ले लिया रसीद तो मैंने ले लिया मगर आप अब जाइए सनंदन जी को रुपए दे आइए बेचारे महंगाई के कारण बड़े परेशान हैं। कर पास में रुपये रहेंगे तो काम ही देंगे आपने उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी बड़े परेशान होकर लिखी है ठीक है अब जाइए मनी ऑर्डर हो गया एक बार फिर से सनंदन जी के बारे में सुन लीजिए आप भूल आदमी है कहीं भूल गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा सनंदन जी दारागंज में रहते हैं सिर हिला हिला कर बोलते है उनकी नाक पेमाशा है नाक पर, सिर पर छींट का साफा बांधते हैं जब बोलने लगते हैं तो उनके सर का साफा भी हिलने लगता है मैंने कहा कि आपका मनी हो गया अब आप जाइए मनी हो गया हाँ हाँ हो गया कैसे हो गया आप अभी तक यहीं हैं और कहते हैं कि मनी हो गया डाक बाबू आप जाइए और सनंदन जी को वो पचास रुपये देखिए बहस करने से कोई फायदा नहीं आपका रुपया वहाँ पहुंच जाना चाहिए तो जाएगा बस आपको किसी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं अजी मेरा रुपया है तो इसकी फिक्र कौन करेगा आप करेंगे अभी उसी दिन तालाब पे नहाने गए तो आप अपनी धोती छोड़ चले आए थे जिसे अपनी धोती की फिक्र ना हो वो हमारे रुपयों की फिक्र करेगा अल्लाह अल्लाई मेरा रुपया वापस कीजिए मैं कोई दूसरा कर दूंगा। क्यों खोपड़ी खाते हो बाबा आपका रुपया पहुंच जाएगा आपने तो मेरे रुपये संदूक में डाल दिए और कह रहे हैं कि आपका रुपया पहुंच जाएगा ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी हाँ मैं इस तरह की लनपन में नहीं पड़ता मुझे साफ काम पसंद है समझे मनी मनियाडर की रसीद तो मैंने आपको दी। अरे दे। ये रसीद लेकर मैं चाटता रहूंगा वहाँ सनंदन जी महंगाई के मारे परेशान हैं और यहाँ आपने उनके रुपए लेके संदूक में बंद कर दिए आजकल कितना भ्रष्टाचार है कि समझ में नहीं आता लाइए मेरे रुपए ये वापस कीजिए अब आपका कोई विश्वास नहीं आप भी कैसी बातें करते है डाक ये रुपए तो आप वापस नहीं होंगे मेरे रुपए और मुझे वापस नहीं होंगे वाह वाह वाह ये आप कैसी बातें कर रहे है डाक बाबू मैं आसमान जमीन एक कर दूंगा अपने रुपए वापस लेकर ही रहूंगा हाँ। लाचारी है ढप्पन लाचारी है ये रुपए वापस नहीं होंगे रुपए क्यों वापस नहीं होंगे क्या ये भी कोई कायदा है हाँ, हाँ भाई ऐसा ही नियम है मैं ऐसा बेतुका नियम नहीं मानता हाँ लाइए मेरे रुपए वापस कीजिए मैं किसी दूसरे डाक बाबू ऐसी मनी आदर करूँगा कह हाँ। दिया ना ढप्पन रुपए वापस नहीं होंगे ये अन्याय है मैं सन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाऊंगा हाँ आप चाहे जो करे मगर आपको रुपए वापस नहीं हो सकते अच्छा देख लूंगा मैं भी देख लूंगा हाँ। लेकिन अब जाइए भी तो जो समझ में आए वही कर लीजिएगा ठीक है मैं जाता हूँ मगर मेरे मोहल्ले की ओर आइएगा तो पता चलेगा इन पचास रुपयों के लिए आपकी दो तीन उत्तर वाली हाँ, कैसे तो हाँ। कैसे लोग भी आए गुण, गुण, गुण, गुण, गुण, गुण। मैं नहीं जानता था कि ठाक बाबू इस तरह का बेईमान निकलेगा तुम्हारी अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थे इतना इतना रुपया जाकर दे दिया अब काम नहीं हुआ तो आकर रो रहे हो, आ, हो सकता है उसने रुपया किसी दूसरे से भेज दिया हो हो सकता है कि उसने भेजा ही ना हो अरे उसका क्या रुपए तो गए मेरे रुपए ये क्यों जाएंगे जी एक एक नया पैसा वसूल नहीं किया तो मेरा नाम श्यामा नहीं है सारे मुहल्ले पर उठा लूंगी बड़ा डाक बाबू बनता है मैं तो भाई हार गया उससे कल रात गया था तो कहने लगा कि मैंने रुपए भेज दिए मगर मैं जानता हूँ की वो यहाँ से कही गया ही नहीं है तो बिना कहे पूछे काम कर लेते हो और जब सर पर पड़ता है तो रोना शुरू करते हो अब तो अपना रुपया निकालना ही होगा आ, मैं उसकी औरत से पूछती पूछना हो तो पूछ लो मकर वो भी वैसे ही है थोड़े ही नाम लेगी वो नाम ना लेगी तो अपना रुपया छोड़ दो मैंने भी डाक बाबू से कहा था की अपने लड़के के सिर पे हाथ रख कसम खाओ तो वो भी मुँह कर गया घबरा उन्हें मैं कोड़ी कोड़ी वसूल कर लूंगी यहाँ चोरी के रुपए नहीं आते अपनी हक कमाई के रूपए है दिलगी नहीं है जो रुपया हजम हो जाएगा जल्ण। जल्ण। जल्ण। जल्ण। जल्ण। जल्ण। जल्ण। जल्ण। आग लग जाए बाबा बदल पड़ जाए ऐसे घरवाले पर भला ऐसा भी कोई बेईमान होता है क्या हुआ बहन आज किस पर गर्म हो रही हो किस पर गर्म होगी कोई दिलग्गी है आज के जमाने में पचास मुफ्त के आते हैं, जो उस मुस्तंडे ने अपने संदूक में रख लिया और अब नाम ही नहीं लेता ओहो, ये तो बड़ा बुरा है बहन पचास रुपए संदूक में रख लिए, किसने रख लिए? अरे अरे तेरा जो पति है ये सारी उसी की कारस्तानी है।, है उसकी दोनों मुझे उखाड़ न लू तो मेरा नाम श्यामा नहीं है वो नाश काता तिल तिल कर मरेगा मेरे पति ऐसे है नहीं जो किसी के रूपए ले ले आई है गाली बखने अभी तक मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती आई हूँ अरे चल चल ये धन किसी और पर जमाना हे भगवान सूरज नारायण जो मेरे पति पर झूठा लाछन लावे उससे तू समझना हे भगवान तू ही इंसाफ करना कि किसने रुपए दिए हैं और किसने रुपए लिए हैं भगवान उसका इंसाफ करेगा जरूर करेगा उसके राज में दूध का दूध और पानी का पानी जिसने मेरे पति के रुपए मनी ऑर्डर के बहाने ठग लिए हो उसका उसका सत्यनाश हो अरे झूठ बोलने वाली की घर में आग लग जाए हे सूरज नारायण उसे मरने पर पानी भी नहीं आ? देना जी ये क्या बात है ये लड़ाई झगड़ा किस लिए इसके पति से तुमने पचास रुपए लिए थे मैं क्यूँ लूंगा उसने ही तो मुझे मनी ऑर्डर करने के लिए रूपए दिए थे तू वापस करो इस नाश का रूपया अभी वापस करो रूपए तो वापस नहीं हो सकते वे मनी ऑर्डर के रुपए थे तो चले गए देखा देख लिया ना तुमने पचास रुपए डकार गए अरब कहते हैं कि रुपए वापस नहीं हो सकते अरे तूने क्या समझ लिया है देखो जवान संभाल कर बोलो औरत हुई इसलिए मैं कुछ नहीं कहता दूसरा कोई होता तो पकड़ आ? कर चीख खे अरे अरे चल चल बड़ा आए है जीप खींचने वाले देखती हूँ की तुम मेरा क्या कर लेता है हा? तेरा रूपया मनी ऑर्डर हो गया अब क्यों बोलती है और अब मैं तुझे भी मनी कर दूंगी तू तु, मुझे मनी करेगी तो मैं भी तुझे रजिस्ट्री कर दूंगी तुझे तार से भेज दूंगी तू मुझे रजिस्ट्री करने वाली कौन होती है घर मेरे पति का है कि तेरे पति का अरे यहाँ तो महाभारत मचा है अरे सुनती हो अरे अभी अभी नंदन जी की रसीद आ गई है और एक पोस्ट कार्ड भी आया है लिखते हैं कि तुमने जो रुपया भेजा सो मिल गया देखा देखना क्या है अगर मैं इस तरह हल्ला ना करती तो इतने जल्दी मनी ऑर्डर नहीं मिल सकती थी अरे बाबू माफ कीजिएगा भूल हो गई मनी आर्डर पहुँच गया ठीक है ठीक है जाइए अपनी इसको भी लेते जाइए अरे लास्ट काटे मेरा घर वाला माफी मांग रहा है तो तुम माफ भी नहीं करेगा अच्छा बाबा अच्छा माफ कर दिया <laughs> अजीब लोग हैं <laughs> मनी ऑर्डर की मुसीबत अभी आप सुन रहे थे राधा कृष्ण के लिखी ये झलकी निर्देशक थे केदारनाथ पांडे ये थी आकाशवाणी रांची की प्रस्तुति